हे धे निरभय भातिर ब्रह्म विश्व चित्त लोकशोकन पदमी सहयम वो श्री राधे प्रिय कथा सब की सब की कहानी नंदयन्दन वंदिती ओ राधाववत भनौ भन अक्ष सह वीर ज्ञान करवा वहई तेज बिना वसतु माधिशता वहई शांत संत संत आखिरी बढ़ाने शिक्षा हो होगा नहीं आवाज़ है। आगे आगे जान नहीं है ब्रह्म के लिए तीन पद बोले गए सत्यम ज्ञान अनंत इनमें से दो तो उसके स्वरूप से बोधन है सत्यम और ज्ञान और तीसरा जो अनंत है वो अंतरत्व का निषेध करने के लिए है निषेध करना दूसरी चीज है और शोषण कर ब्रह्म सत्य है सत्य और ज्ञान है व्यक्ति मात्र है ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ध्ह का भेद नहीं होता जैसे हम घड़ी को जानते हैं घड़ी का ज्ञान होता है जानने की चीज खड़ी है और जानने वाले हम जानी जाने वाली चीज को कहेंगे गेंद और जानने वाले को कहेंगे ज्ञापा और दोनों के बीच में एक ज्ञान है जो जानने वाले और जानने वाली चीज के बीच में कड़ी जोड़ता है तो एक ज्ञान तो वो हुआ जिसमें जानने वाला है जानना है और जानी जाने वाली चीज है इसको त्रिपुटी ज्ञान की त्रिपुटी बोलते हैं परंतु ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप है उसमें घड़ी की तरह ब्रह्म जानी जाने वाली चीज नहीं है वो घड़ी की तरह नहीं है और उसको जानने वाला जैसे परिचिन में इंटरव्यू वाला होता है वैसे जानने वाला भी नहीं सत्या तो है कि शुद्ध ज्ञान है चनाचर चनात दे दुना जिसमें स्वैत नहीं जानने वाले का और जानी जाने वाली चीज का स्वैत नहीं ऐसा ज्ञान है और सत्य ऐसा है जिसमें कार्य कारण नहीं प्रलय के समय कारण ही कारण रहता है और सृष्टि के समय कारण कार्य दोनों रहता है दिखाई पड़ता है केवल कार्यकार एक ऐसा सत्य है जिसमें करता है करण है कर्म देखो ये कागज उठाना कर्म है कागज उठाया गया और इसको उठाना कर्म है और उठाने का कर्ण औजार आत् है और उठाने वाला कर्ता है कर्ता ने करण से द्वारा कर्म करके इस अब सत वो है जिसमें ना उठाने का कागज सच्चा है न हाथ सच्चा है न उठाने की क्रिया सच्ची है न उठाने वाले का अनुमान सच्चा है कर्णम कर्म करते थे त्रिविधक कर्म संग्रह गीता में आप पढ़ते प्रश्न ज्ञानम ज्ञेम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थे त्रिविधक कर्म संग्रह कर्म की प्रेरणा मिलती है ज्ञाता ज्ञान ज्ञ की त्रिपुटी से और कर्म होता है कर्ता कर्म करण तक तो एक ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञे का तीन भेद नहीं है और एक ऐसा सत्य जिसमें कर्ता कर्म और करण का भेद नहीं है ठीक तो है आत्मा है ऐसा आत्मा ज्ञान है जो ज्ञान है तो सत्य है जो सत्य है तो ज्ञान है, तो है, तो है। अब यह हुआ कि कोई कोई कलेजे के कोने में बैठ गए और सोचने लग गए कि हम ऐसे ज्ञान हैं जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं हम ऐसे सत्य हैं जिसमें कर्ता करण का भेद नहीं तो आप दिल के कोने में बैठ के सोचकर सोच रहेगा बोले नहीं आप ऐसे नहीं हैं दिल के कोने में बैठने वाले नहीं हैं सब कौन है अनंत है अनंत ऐसा जिसमें देश काल और वस्तु का अंत न हो एक ध्यान समाधि में और ज्ञान में यही फर्क होता है ध्यान समाधि व्यक्तिगत होते हैं व्यक्तिगत एक आदमी किसी का ध्यान करता है या ध्यान छोड़ता है दुश्मन का ध्यान आवे तो छोड़ दो और यार का ध्यान आ रहा है तो प्यार से करो ये दोनों आदमी के किए होता है ध्यान करना और ध्यान छोड़ना ये आदमी की मनुष्य की रचना है मनुष्य की कृति है और ध्यान जो होता है वो मनुष्य का निर्माण नहीं है पश्चू का जैसा स्वरूप होता है वैसा होता है खड़ी का ज्ञान खड़ी के रूप में और खड़ी देवी का जो ध्यान है वो आदमी का किया होता है खड़ी में जो देवी है वो आदमी की बनाई हुई है खड़ी देवी को नमस्कार है और घड़ी जैसी है वैसी ही अगर जानेंगे तो घड़ी का ज्ञान होगा तो ज्ञान में और ध्यान में क्या फर्क हुआ ध्यान में मनुष्य की भाषण मनुष्य का कर्म जुड़ता है और ज्ञान में मनुष्य की भाषना और मनुष्य का कर्म जब तक जुड़ेगा तब तक वो सच्चा ज्ञान नहीं है जैसी चीज है वैसी मालूम करना चाहिए कर्तृतंत्रो वस्तुतंत्रो भवे बोधा तो कर्तृतंत्रम उपासनम देखो आप राम को ईश्वर मानते हैं आपके हृदय में ईश्वर बुद्धि आती है आपका हृदय पवित्र परंतु ऐसा भी आदमी तो है ना जो राम को ईश्वर नहीं मानता आर्थ समाजी कहता है राम ईश्वर नहीं है महापुरुष है जैन राम को ईश्वर नहीं मानता है मुसलमान राम को ईश्वर नहीं मानता है तो राम में ईश्वर का ध्यान करने से राम ईश्वर है कि नहीं है ये सवाल नहीं है सवाल ये है कि हमारे दिल में ईश्वर की याद आती है कि नहीं ईश्वर का भाव बनता है कि नहीं उससे हमारा अंतकरण शुद्ध होता है कि नहीं नहीं तो ले जाओ लेबोरेटरी में राम की तस्वीर कुछ रंग निकल आवेगा कुछ कागज निकल आएगा ले जाओ मूर्ति वो मूर्ति को चीर फाड़ करके उसमें से राम नहीं मिलेगा वो पर अपने दिल को चीरेंगे फाड़ेंगे तो दिल में राम मिलेगा अब वो तुम्हारे दिल की बात है मानते हो तो तुम्हारे दिल में राम है और नहीं मानते जो नहीं मानते हैं उनके दिल में राम नहीं है ये बात है तो ध्यान में उपासना में अपनी मान्यता की प्रधानता होती है और ज्ञान में जानकारी की प्रधानता होती है कि वो चीज असल वैसी है कि नहीं है तो ज्ञान सत्य का ज्ञान होता है और ज्ञान मान्यता का ज्ञान होता है मान्यता में श्रद्धा विश्वास की प्रखंडता होते हैं और प्रेम है तो सब कुछ है एक महाराज हमारे आग्रह की तरफ आवागढ़ रहा है अब तो राज्य नहीं है न राज्य है न राजा है उनके यहां राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ था तीन चार पांच देवी से बना हुआ था खूब सेवा पूजा और राजा सूर्य प्रकाश में उनका काम था अब से पचास वर्ष पहले उनकी अश्रद्धा हो गई कुछ चाहते थे कि हे भगवान उनको ये दे दो ये दे दो हमारा ये कर दो हम मुकदमा जीत जाएं हमारे बेटा हो जाए काम उतना कर है हम मुकदमा जीत जाएं हमारे बेटा हो जाए हमारा ये रोज मिट जाए हमारे घर में इतना रुपये आ जाए ईश्वर कृपा से जो वो चाहते थे तो नहीं हुआ नहीं हुआ तो उनको राधा कृष्ण पर बड़ा क्रोध तो आया कि ये फालतू तो हैं पत्थर मंदिर में से निकलवा के बाहर उल्टा टंगा दिया हो मूर्ति दोनों लोग दिन रोज पूजा होती थी भोग लगता था ऐसे लोग होते हैं एक कलेक्टर साहब थे उनको जब रियासतें बदल रही थी जब भी बात स्वतंत्रता तो मिली थी ना वल्लभ भाई पटेल रियासत ले रहे हैं। तो उस कलक्टर को तीन लाख रुपया एक राजा ने दिया कि तुम्हारा तो ये ये काम हो जाएगा ये सच्ची घटना है कलेक्टर ने ले तो लिया था सच्ची बात है दूस लिया था हम तो जानते थे भीतर की बात जानते थे लेकिन वो पिल्लई थे यहाँ के केरल के थे एक पिल्लई वो थे वहां जो राजाओं की देखरेख करने के लिए होता होता तो था पहले उसको पता चल गया तो ये गए उसके पास कलेक्टर साहब और तीन लाख रुपया ले जाकर रख दिया उनके साथ आप ये रुपया है हमको छोड़ दीजिए रुपया आप ले लीजिए सिल्ल ने रुपया तो ले लिया उनके ऊपर मुकदमा चला दिया हो गिरफ्तार हुए मुकदमा चला तो उन्होंने अनुष्ठान बैठाया कि हम जाए अब अनुष्ठान बैठा सजा हो गई अब जो सजा होने पर घर लौटे वो कलच छोड़ो ब्राह्मणों को निकालो भगाओ बगाओ करे हुआ नहीं भाई अभी एक अदालत में सजा हुई है अपील कर तो अपील किया तो महाराज उसके वकील ने यह तर्क दिया कि अगर कुछ भी होता तो ये चिल्लई के सामने दे जाकर तीन लाख रुपया रखता क्यों वो तो, तो राजा साहब ने इसको दिया था ठीक है पर इसने जाके तो इसने जाके अपने ऐसे बड़े के सामने रख दिया और बताया ये तो ईमानदारी से आया था छूट गया तो फिर खुद गांव दक्षिणा को अपनी वासना और अपनी मान्यता जो है ना वो उपासना में कल्याण करती है अपने दिल को ईश्वर आकार बनाती है तो भौतिक वस्तुओं का जो ज्ञान है वो मशीन से होता है दूर्दबीन से होता है दूरबीन से होता है लेबोरेटरी में लेबोरेटरी में जांच करने से होता है ये भौतिक वस्तुएं है और देवी देवता का जो ज्ञान है वो अपनी मान्यता श्रद्धा विश्वास के अनुसार हृदय में होता है और उसका अनुभव भी होता है वैसे ही अनुभव होता है जैसा मानोगे वैसा अनुभव होगा लेकिन जो असली सत्य है परमार्थ उसका ज्ञान न लेबोरेटरी में है और न मान्यता में है वो तो जो श्रौत अनुसंधान है शास्त्र के निर्देशानुसार जो खोज है उस खोज से होता है इन तो तक खोजता है कि पांव से चल के खोज नहीं होते सुधेर बन सुन करके खोज नहीं होती है, हाथ से खोज नहीं होती है, विचार से विचार से खोज होती है वस्तु सिद्धिर विचारेण न क्वचित कर्म खोजे वस्तु की सिद्धि विचार में होती है करों कर्म करने से नहीं होती है तो ये वेदांत जो है ये विचार की प्रधानता से है सत्य वो है जिसको हम कभी ना नहीं बोल सकते हम हमारा बाप हमारा बेटा दुनिया का कोई नाई का लाल जिसको अब स्वीकार नहीं कर सकता मैं नहीं हूं ऐसा कोई दुनिया में न बोल सकता है न बोल सकता वो सत्य और ऐसा सत्य अपना आपा अब आप बोले भाई हम तो अज्ञानी हैं देखो तो ये ठीक है तुमको तो ये मालूम नहीं है कि इस समय सर में सरदार जी क्या कर रहे हैं है? ठीक है ज्ञानी तो भाई सरदार जी का अज्ञान है इस समय कलकत्ते में माशा क्या बोध कर रहे हैं माशा जानते हैं माशा माने बंगाली महाशय माशा इस समय क्या कर रहे हैं कलकत्ते में ठीक है इसको हम नहीं जानते हैं जो अज्ञानी हुए ना बोले ठीक है आप अज्ञानी तो हुए लेकिन मैं सरकार को नहीं जानता ये अज्ञान मैं माता को नहीं जानता ये अज्ञान जिस अज्ञान को आप जानते हैं कि नहीं अरे मैं अज्ञानी हूं ये ज्ञान तो आपको है ना तो आपके आप अपनी सत्ता से इंकार नहीं कर सकते हो तो, है ना अपनी सत्ता को नामंजूर नहीं कर सकते और मैं अज्ञान को भी जानता हूं न जानने को भी जानने वाला मैं हूं जिसको भी आप ना मंजूर नहीं कर सकते तो जिसको नामंजूर न ना किया जा सके उनमें आपस में भेद नहीं होता है जो ज्ञान है तो सत्य है जो सत्य है तो ज्ञान है अब ये सत्य ज्ञान कितना बड़ा होता है तो बताते हैं कि अंत नहीं है अनंत माने आप अनंत संस्कार होता है आप ही सत्य हैं आप ही ज्ञान हैं और आप ही अनंत हैं अनंत है माने आपका अंत नहीं है किधर तो पहले भी अंत नहीं है पीछे भी अंत नहीं है दाहने भी अंत नहीं है माए भी अंत नहीं है ऊपर भी अंत नहीं है नीचे भी अंतर नहीं है आपको मालूम है पश्चिम का अंत कहां है पश्चिम दिशा होती है ना पश्चिम दृष्ट कहां है जहां समुद्र का छोर होगा वहां होगा जहां धरती का छोर होगा वहां होगा वैसे धरती छोटी है समुद्र बड़ा है तो जहां आसमान का छोर होगा वहां पश्चिम का छोर होगा सब पूरब का छोर कहां छोर माने जहां जाके सूरब समाप्त हो जाए जब इसके आगे पूरब नहीं है तो के आगे भी पूरब होगा पश्चिम कहां का जहां उसकी सीमा समाप्त हो जाए ओके कहीं ऊपर नीचे बाहर दीदा कहीं आपको देश की सीमा नहीं मिलेगी जब आप आंख बंद करके बैठिए सोचिए कि देश का अंत कहां है तो ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना है ना वो आप जहां बैठे हैं वहां से शुरू होती तो है। देखो हम गीत से ये बीत है नीचे गीत से पश्चिम में वो तो मैं कहा है उसमें देशग्रत अंत नहीं है किसी से देदांति लोग एक ध्यान करते हैं आपको सुनाते हैं करते हैं जरा भी बात है हम हैंगन गार्डन में बैठ जाते हैं बड़ी दूर दूर तक का आसमान दिखता है वो सूर्यास्त हो रहा है लेकिन तो किसी ने उनसे पूछा था कि आपकी आंख कितनी दूर तक देख लेते हैं ये चंद्रमा को देखते सारे ग्रह नक्षत्रों को देखते है क्या पूछते हो कि हमारी आँख कहा आप तो है? आपका वजन सबसे पहले कितना था कितना पड़ेगा कब का वजन पूछ 25 वर्ष की उम्र में कितना था 10 वर्ष की उम्र में कितना था जन्म के दिन कितना था मां के पेट में कितना था बाप के जिद्ध में कितना था गेहूं में कितना बग कब का बता है अपना वजह क्या पूछो साधो उम्र हमारी है हमारी उम्र क्या पूछते हो है तो दस कोट तो कन्हाई है छप्पन कोट तो ज़्यादा है मेरी एक बनाई क्या पूछते हो हमारी उम्र पूछते हो हमारा विस्तार पूछते हो दूर दूर तक आकाश दिखता है उपनिषद में बताया है ज्यादा अयम बहिराकाशक ये बाहर कितना बड़ा आकाश दिखता है उतना बड़ा ही आकाश हृदय में भी दिखता है कहीं अंत दिखता है आकाश का कल्पित अंत दिखता है केवल कल्पना हम आकाश के अंत की कल्पना ही कर सकते हैं उसके अंत को पा नहीं सकते तो कल्पित आदि कल्पित अंत आकाश क्या हुआ आकाश आकाशकोष तनवो तनवो मांत हमारा शरीर ये हड्डी मांस चाम का बना हुआ शरीर नहीं है हमारा शरीर खून का वीर्ज का बना हुआ नहीं है हमारा शरीर सांस का बना हुआ नहीं है मन की कल्पनाओं का बना हुआ नहीं है हमारा शरीर अहंकार का बना हुआ नहीं है, है। और हमारा शरीर कर्ता कर्म करण का बना हुआ नहीं है हमारा शरीर ज्ञाता ज्ञान देने का बना हुआ नहीं है आ आकाश चिदाकाश हमारा शरीर आकाश नहीं चेतन आकाश ये हमारा शरीर है तस्मिन पदे विरत चित्त लवा उसमें मन नाम की चीज ही नहीं है न मन है न मन के प्यारे हैं वहाँ सारा दृश्य शांत है वहाँ सारी वासनाएं शांत है वहाँ सारा अहम मम शांत है आत्मा आत्मा, आत्मा, ध्यान है ये ज्ञान नहीं है इसका नाम ध्यान है ध्यान वेदांतियों का ध्यान ये जो देह में मैं है ना ये नहीं छोड़ क्योंकि ईश्वर को ईश्वर के रूप में हम ध्यान नहीं कर पाते हैं इसलिए हम को राम के रूप में कृष्ण के रूप में देवी के रूप में है सूरज के रूप में चंद्रमा के रूप में समुद्र के रूप एक रूप के साथ ईश्वर को मिलाकर हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर का ध्यान करने में एक सहारा मिल जाता है ये ध्यान करने का सहारा है बौद्ध लोग आदि बुद्ध को सहारा बनाते हैं जैन लोग आदि जिनको सहारा बनाते हैं ध्यान लगाने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ती है और जब सहारा हट जाता है तब केवल ईश्वर ही रहता है और जब कल्पना छूट जाती है तब केवल अपना आप ही रहता है। इसमें पूर्ण नवश्य महूर्त आप कहते कैसे उनको कुछ करने के बाद बता दोजे तो कुछ बनता नहीं है तो आप इतना ही कीजिए कि सत्संग कीजिए जो सत्संग में सुनिए समझिए तो उसको एकांत में वैठ करके उसका चिंतन कीजिए उसका मनन कीजिए ये करने की चीज है आपके विचार में जिसको बुरा कहते हैं उसको आप छोड़ दीजिए और नहीं छोड़ोगे तो आप अपने को बुरा मानोगे अपने को ब्रह्म नहीं मानोगे अपने को बुरा मानोगे आपके ख्याल में आपके विचार में आपके अनुभव में जो बुरा है उसको छोड़िए नहीं तो आप अपने को सत्य नहीं मानेंगे ब्रह्म नहीं मानेंगे ज्ञानी नहीं मानेंगे भक्त नहीं मानेंगे धर्मात्मा नहीं मानेंगे आप अपने को बुरा मानेंगे और आपकी बुद्धि में जो चीज अच्छी है उस अच्छे को धारण कीजिए तब आप अपने को अच्छा मानने लगेंगे आपकी हीनता का जो भाव है वो मिट जाएगा आप पैसे के लिए तो बेईमानी करें और अपने को शुद्ध ब्रह्म भी समझें आप एक स्त्री पुरुष के लिए तो दिन भर में पच्चीस बार मरें और जिंदा हो और अपने को अजार मत समझें एक दुश्मन को मारने के लिए तो आपकी नाक खाँव चढ़ी रहे और कलेजे में आग लगी रहे और आप अपने को शांत खबरा मसने कैसे होगा क्या करने का है इस पर आप ध्यान दीजिए आप स्वयं अपने दिल से पूछिए आपके मन में कोई चीज बुरी है कि नहीं अगर बुरी है तो उसको छोड़िए और नहीं छोड़ सकते हैं तो आप तीन है हीन है कमजोर है जब आप अपने विचार के अनुसार नहीं चल सकते तो दूसरा कोई आपको हजार उपदेश करके या करेगा तो ज्ञान को भी बल चाहिए बल और उसमें बल क्या है जिसको आप गलत समझते हैं उसको छोड़ देने का सामर्थ्य बल है पांडित्य निर्भित बाल्य न संकृष्ठा जब आपको पंडिताई प्राप्त हो जाए शंकराचार्य जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए किसी वस्तु का की अच्छा है कि बुरा नहीं तो बाल्य न ज्ञान बल आवे न अपने ज्ञान को बलवान बना करके रहे जो बुरा है वो हम नहीं करेंगे जो अच्छा है वो करेंगे तब ज्ञान में सामर्थ्य का हृदय होता है सामर्थ्य का नहीं तो आपका ज्ञान नपुंसक रहेगा हो आपका ज्ञान बाध रहेगा जानते तो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और दिन भर में गिनती भी नहीं है वो कितना झूठ एक आदमी से कुछ बोलते हैं तो आदमी से अपने को छिपाते छिपाते छिपाते सचमुच छिप जाता है अपना आप छिप जाता है छिपाते छिपाते छिपाते, छिपाते। अपना आप ही छिप जाता है और सब ढों का दुनिया में ढोंग दो का घोसला रह है अंत कहाँ आप सोच सकते हैं कि आप उस अवस्था में नहीं थे जी जब उस अवस्था को आप जानते हैं तब आप कैसे नहीं थे अच्छा आप सोच सकते हैं कि हम उस अवस्था नहीं रहेंगे कैसे कल्पना करते हैं कि हम नहीं रहेंगे ऐसे उद्देश्यकृत और कालकृत हमारे लंबाई चौड़ाई में ज्या में ज्या में जो लकीरें खींचते हैं ना कहीं भी ऐसी रेखा नहीं है जिसमें आप ना हो और कहीं भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसमें आप ना हो बिंदु को तो आप प्रकाशते हैं रेखा को तो आप प्रकाशते हैं के कर्क है काल क्षण क्षण है बिंदु से क्षण ये रेखा जो हम लोगों को ये अच्छा दिखाई पड़ता है इसको खुरबीन से देखने पर यह भू फूंद मालूम पड़ता है क्योंकि तो उन बिंदियों के लगाव को हमारी आंख देख नहीं पाती है इसलिए लकीर मालूम करती रेखा मालूम है रेखा से देश बनता है और बिंदु से काल बनता है और नाग जो होता है नाग पूज ये दोनों का प्रेरक है और इनका जो साक्षी है वो आत्मा है और जो आत्मा है उसको ब्रह्म ब्रह्म माने अद्वितीय जिसमें न शब्द है न ओम शब्द है न बिंदु है न रेखा ऐसा है ऐसा अपना अनंत है देश कांत नहीं काल कांत नहीं वस्तु कांत नहीं, देश काल वस्तु जिसको अंत वाला नहीं बना सकते बौद्ध लोग आत्मा का वर्णन दूसरे ढंग से करते हैं वो कई लोग दूसरे ढंग से करते हैं न्याय वैश्विक वाले दूसरे ढंग से करते हैं शांत लोग वाले दूसरे ढंग से करते हैं भक्त लोग दूसरे ढंग से करते हैं उत्सव तो एक ही है ये तो सर्वधर्म सम्मेलन का भाषा, है बोलने की शैली बोलने की प्रक्रिया बोलने का जी, अच्छा अब आओ। ये बात आप बताते हैं कि जो चीज कल्पना से ही मालूम पड़ती है उसका मालूम पड़ना तो माया है और उसको सच मानना श्रांति है देखो आकाश की माया देखो वो नीला मालूम पड़ता है और बच्चे की भूत देखो तो उस नीले पन को वो सच्ची मांगकर ये बच्चे का बोला है। और इसी तरह ब्रह्म का जगत रूप में मालूम पड़ना ये तो माया है और उस माया को सच्ची मानकर उसमें अहंकार करना ममता करना राग द्वेश करना हंस जाना माया को तिजोरी में रखना जादूगर ने जादू से खेल में पैसा बना दिया बच्चे ने ले जाके उसको अपनी संदूक में रख दिया दूसरे दिन ढूंढने गया तो नदारा ये दुनिया की सब चीजें हो चाहे तिजोरी में रखो चाहे बैंक में और एक दिन ऐसा आवेगा जब नहीं मिलेंगे बोला एक आदमी कल रो रहा था कल ही हो दे थी थी। तो महाराज हमने चांदी बहुत सी खरीद ली थी और घर में रखे रखे उसका भाव घट गया ईरे मोती भी चढ़ते उतरते रहे क्यों छूता कोई नहीं देखो विदेश में किसी का किसी के फाउंड हो ना तो उनको छूना नहीं पड़ता है बिना छुए जिसका भाव घट जाता हो बढ़ जाता हो खादा लग गया मायदा हो गया इसी का नाम माया इसका नाम है माया और उसको सच्ची समझ के रोना इसका नाम है राम अदित राम बहुत एक बच्चा कपट पड़ा था कहा से आप तो मालूम ये कहां से कुछ नहीं मालूम है कि आसमान में से आया कि चंद्रमा में से आया और शराब में से आया कि अंगूर में से आया कुछ नहीं मालूम पिता के शरीर में वो कहा था जहाँ से टपक पड़ा बिल्कुल आसमान में से जैसे जादू के खेल में टपा टप तप, टपक पड़ा और बोले मेरा मेरा मेरा मेरा है। आ, मन दिल के दिल के तिजोरी ने मेरा करके सुरक्षित किया चला गया अरे भाई जहाँ से आया था वहाँ चला गया जैसे जादू का जादू का कोई फल गिरा था जादू का फेल गिरा तो था उसको सच्चा माना उसको मेरा माना उस मेरे के कारण अपने को मैं मेरा वाला माना द्वार होने के और क्या है? ये है किसी का नाम है माना तो आकाश जगत सर्पम अन माई तत्वत नानृतम ब्रह्म से नहीं सत सित्रिय सत्य जब आंख बंद होती है तो कुछ नहीं दिखता, नींद आती है कुछ नहीं देखता और जब नींद टूटती है तो सब मालूम पड़ने लगता है आंख सुती है सब दीखने लगता है ये तो आंखों का चमत्कार हुआ ना ये तो मन का चमत्कार हुआ ना इसमें पशु का क्या चमत्कार कहो कि जो कल देखा था महाराज नींद के पहले जो देखा था वही आज उठने पर वही वही तो दिखता है वही मैया वही सैया वही कैया वही भगवान सपने में भी ऐसा मालूम पड़ता है ये हमारा बाप पचास बरस से हमारा बाप तो है बता मालूम पड़ता है पचास बरसा जो चालीस बरस पहले था तो तीस बरस पहले था वही है हमारा बाप पचास बरस से हमारा बाप सपने में मालूम पड़ता है ये हमारा मकान तीन पीढ़ी का बना हुआ है ऐसा सपने में मालूम पड़ता है वही का वही मालूम पड़ता है वही का वही वही बाप वही बेटा वही लुगाई वही मकान वही रुक सपने में ऐसा मालूम पड़ता है और सपना टूट गया तो खेल खत्म पैसा आ जा और सपने का खेल ऐसे ही जागृत अवस्था में भी मालूम पड़ता है बाबा आकाश आदि जगत सरम आंध्रतम इसको ऐसे समझाते हैं देराम घड़े को तो फूटता हुआ हम देखते हैं घड़ा बनता है और घड़ा फूटता ठीक है घड़ा तना सवाल ने देखी गई आपसे देखी गई एक धंडा मारा और बड़ा तो बोले कि देखो ये घड़ा टुकड़े टुकड़े से बना है इसलिए फूल जाता है तो धरती भी कण कण से बनी है इसलिए एक दिन धरती भी फूल जाए तो प्रत्यक्ष से घड़ा नाच है और हनुमान से पृथ्वी नाच है और वेद शास्त्र में कहा है कि आकाश की उत्पत्ति होती है और प्रलय में आकाश का लय होता है तो शास्त्र से आकाश की उत्पत्ति और प्रलय से होता है और अनुभव से द्वैत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय मिथ्या से हो जाए बना लो इसको प्रत्यक्ष से घड़ा मिथ्या है अनुमान से पृथ्वी मिथ्या है शास्त्र से आकाश मिथ्या है और अनुभव से प्रकृति और प्राकृत रूप समग्र जगत मिथ्या अनुभव में मिथ्या है इसका स्तर होता है प्रत्यक्षेण अनुमान निगमेनात्मसंविदा आद्यंतवद्या निस्संगो विचरे दिह प्रत्यक्ष से घड़े को नाचवान समझो अनुमान से पृथ्वी को नाचवान समझो वेद से आकाश को नाचवान समझो और आत्मानुभूति से त्वैत को नाचवान समझो क्यों आद्यंतव असज्ञास्था घटाधि रूपम जगत मिथ्या आद्यंतवत्वा सब का नाश है सबकी उत्पत्ति और प्रल इसलिए कुछ नहीं है अतंग रहो आता है सो आने दो जाता है सो आने दो रोना आवे रो जाओ हंसना आवे हंस लो है इसको कैसा समझो कि जैसे सूरज होता है तो आप होकर थोड़े जाते हैं कि हे हे सूर्य हे सूर्य काये को अंधेरा करते हो काय को असोते हो काये को चाहते हो अभी बने रहो सर आप नहीं चाहते हम नहीं चाहते हैं, हैं चिल्ला अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कल्पना का घंटे भर में सूरज हो जाएगा आप लोग घंटे में ऐसे आदमी भी तो ऐसे ही है भाई तो दुनिया की सब चीजें ऐसी सूरज जैसे आता है आने देते हैं जाता है जाने देते हैं वैसे जीवन मृत्यु भी आवे जाए आवे जाए वैसे हंसना रोना भी आवे जाए आवे जाए वैसे दोस्त दुश्मन भी आवे जाए आवे जाए न और जिनका काम ही है आना जाना जिनका काम ही है आना जाना उनके लिए उनके लिए अपने को पूज वाला क्यों तो उनका पूज अपने सिर पर क्यों लेना पिष्ट पेशाण इसको बोलते हैं पिसे हुए को पीसना चरबित चरबण चबाए हुए को चबाना है भाई तो चबाए हुए को क्या चबाते हो पीसे हुए को क्या पीसते हो है? मरे हुए को क्या मारते हो पैदा हुए को क्या पैदा करते हो निसंगों चरे नहीं होना जो ना उसको बुलाने की जरूरत नहीं है जो आता है उसको बुलाने की जरूरत नहीं है अरे हमारे बाल तो सफेद हो गए अरे वो तो होने ही है आज नहीं होंगे कल होंगे अरे हाय हमारे दांत टूट रहे हैं अरे वो तो टूटते ही जैसे जैसे बाल सफेद होने जैसे दांत टूटना है जैसे चेहरों पर दुनिया पढ़नी है वैसे दुनिया में परिवर्तन होता रहता है निस्संगों भी चले देसो हसो गलती हंसने में है गलती हंसने में नहीं है गलती हंसने में है निस्संगों भी चले दे है इस जगत में धरती पर जीवन की कला है जीवन की एक चातुरी है एक वैद्धि है सटोमतो पटते पटाते चलो आकाश आदि जगत सर्व अन माइक ये है माया का खे जो नहीं है वो है मालूम पड़ रहा है और जो है वो नहीं है मालूम पड़ रहा है है अपना आत्मा उसका पता ही नहीं है कि क्या हो गया और जो नहीं है वो सिर पर भूत की तरह खड़ा है खोध की तरफ ये माया है ब्रह्म ऐसा नहीं है सब सत्य में इसलिए ब्रह्म को सत्य कहते हैं अब ब्रह्म को ज्ञान क्यों कहते हैं जगज्जरम स्वस्थूर्तिरा सिया ब्रह्म तो स्वयं स्फुज तेन ज्ञान निर्भिधीये तो आजकल बाधु लोग उन्हें ऐसा निश्चय दिया है कि जिसके पास आ कार जानने के औजार हैं जिसके पास और उन औजारों के द्वारा जो जानता है उसका नाम तो चेतन है ये बाबू लोगों का लक्षण है सेंद्रिय तो, इसको बोलते हैं इंद्रिय वाला होना चेतन का लक्षण है और जिसके पास जानने की इंद्रियां न हो उसका नाम जड़ है ना। आप बताओ तो अगर यही परिभाषा यही लक्षण ले करके वेदांत का विचार करेंगे तो वो समझ में नहीं आ रहेगा वेदांत में जिसमें स्वतः स्फूर्ति हो उसको ज्ञान बहुत सचेतन बहुत जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन बोलते हैं और जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसको जड़ बोलते हैं औजार वाली बात नहीं है औजार रहे कि न रहे सुषुप्ति में कोई औजार नहीं रहता है और हम सुषुप्ति को जानते हैं बिना औजार के भी जानते हैं तो चेतन का लक्षण क्या चेतन का लक्षण क्या जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है जानना चेतन का लक्षण है और जानने के औजार से युक्त तो होना ये चेतन का लक्षण नहीं है औजार रहे कि न रहे जानता है वो तो अपने आप को जानता है